सदगुरु ओशो के अद्वितीय प्रवचन खाओ पियो आनंद से जियो ट्रैक पंद्रह मजाक नहीं कई खूबियां दूसरा प्रश्न आप सिंधियों का ऐसा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं क्या उनमें कोई खूबियां नहीं मेलाराम असरानी साईं बड़ी खूबियां हैं कहावत है कि अगर सिंधी आदमी और सांप रास्ते पे मिल जाएं तो पहले सिंधी आदमी को मारना अरे सांप का कांटा तो बच जाए सिंधी का कांटा तुमने कभी सुना है बचा हो असंभव बड़ी खूबियां हैं खूबियां ही खूबियां हैं मजाक यूं है मजा थोड़ी उड़ा रहा हूं खूबियां हैं तभी उड़ा रहा हूं जिनकी खूबियां उन्हीं की चर्चा करता हूं जिनमें कुछ भी खूबियां नहीं उनकी क्या खाक चर्चा करो सिंधी तो पहुंचे हुए साई हैं <laughs> कल ही मैंने तुमसे कहा ना दादा चनानी <laughs> ये उनका पुराना नाम है अब तो वो स्वामी अरूप कृष्ण मैंने उनसे कहा कि साईं कब तक पापड़ बेलोगे पापड़ ही बेलते थे आधुनिक ढंग के पापड़ आलू चिप्स की फैक्ट्री चलाते ये भी पक्का नहीं कि आलू भी असली के नकली सिंधी आलू का क्या भरोसा मगर हिम्मत वाला आदमी उन्होंने कहा अच्छी बात तो अब क्या करना मैंने कहा भ्रम जाल फैलाओ भ्रम ज्ञान फैलाओ भ्रम ज्ञान फैलाने लगे वो पापड़ बेलना बंद कर दिया उन्होंने अब सच में ही साई हो गए पहले नाम मात्र के साई थे अब तुम्हें सत्संग करना हो तो इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं कि दादा झामंदास का सनसंग करने जाए एक से एक साईं यहां मौजूद है सब रंग के सब ढंग के स्वामी दयाल भारती उसने भी पूछा कि आपने सब सिंधी साइयों की बात की मुझे भूल ही गए अरे मैं भी यही हूं लिखा है मां बीता सिंधी आइया दादा साई मुख्यच्छा भूली जी बिया तवहा दादा साई मैं भी तो सिंधी हूं क्या आप मुझे भूल गए अरे भूला नहीं याद हो तुम भी सिर्फ राह देख रहा था जब मौका आए देखा मौका जब आता है मैया ने लिखा है लिखा है। मैंने तीन चार दिन पहले मां से यह बात कही कि सब पर तो बोलते हैं पर सिंधियों पर जाने क्यों नहीं बोलते माना कि सिंधी दाल में नमक के बराबर हैं फिर भी हैं तो और जाने कैसे आपने सुन लिया और दूसरे दिन आपने सिंधियों को भी याद किया और तीन दिनों से रोज ही याद कर रहे यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं मेरे साथ तो कितनी बार यह घटित हो चुका तो आप एक जगह बैठे बैठे सब कुछ कैसे जान लेते सुन लेते सीता मैया इसलिए तो एक जगह बैठा रहता कि इधर उधर जाओ इस भी चूक जाओ कुछ न सुन पाओ एक ही जगह बैठा रहता ताकि कोई चूक न जाए सुन ली मैंने तेरी पुकार मैंने कहा कि ठीक बात तो ठीक तू तो कह रही मगर एक बात तूने गलत लिखी है कि माना कि सिंधी दाल में नमक के बराबर फिर भी है तो यह बात गलत है सिंधी अगर दाल में नमक के बराबर भी हो तो दाल नमक के बराबर हो जाती और सिंधी दाल के बराबर हो जाती मौका पर उन्हें मिल जाए कहीं प्रवेश फिर वो कब्जा पूरा करते उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन वालों ने एक ऐसी गोली बनाई है जिससे मोटाबे की बीमारी दूर करना बाएं हाथ का खेल हो गया मेरी एक सन्यासिनी प्रीति तुम उसके पुराने नाम से परिचित हो प्रीति गांगुली अशोक कुमार की लड़की है अभिनेत्री अभियान चार पांच दिन से थी कोई उसे पहचाना ही नहीं क्योंकि पहले वो इतनी बजनी थी इतनी मोटी थी कि हमारी जरीन है तीन चढ़ जाएं अकेली प्रीति तरु वगैरह तो पासंग में समझो वो बिल्कुल दुबली हो गई हालांकि फिल्म बनाने वाले बड़ी मुश्किल में पड़ गए क्योंकि उसको पार्ट ही मिलता था मोटेपन के कारण वो कई फिल्मों में काम कर रही थी अब वो फिल्म वाले बड़ी मुश्किल में पड़े कब करें क्या क्योंकि आधा पार्ट कर चुकी आधी फिल्म बन चुकी और अब उसको फिल्म में लेने से लगता वो कोई और ही है अब तो बिल्कुल हीरोइन मालूम होती है वो पुराना टुनटुन वाला रूप गया उसने ये उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन वालों ने जो गोली बनाई इसका उपयोग किया <laughs> खूब विज्ञापन होता है इस गोली का सिर्फ एक गोली के उपयोग से आधा किलो वजन प्रतिदिन कम खींचे यह आश्चर्यजनक दवा की गोली 500 रुपए में आती साथ ही गोली का प्रयोग किस प्रकार करें इसका सचित्र वर्णन करने वाली पुस्तिका मुफ्त में मिलती पुस्तिका में लिखा है कि गोली को सामने जमीन पर रखकर खड़े हो जाइए और झुक-झुक कर सुबह शाम 20-20 बार स्पर्श करिए <laughs> दूसरी विधि है गोली को एक धागे से बांध के छत से इस प्रकार लटकाइए की वो आपके सिर से पांच फीट ऊपर रहे उसे उचक उचक कर छूने का दिन में दस बार प्रयास कीजिए <laughs> तीसरी विधि ब्रह्म में उठकर गोली को बाएं हाथ में रखकर एक मील तक जाइए फिर दाहिनी मुट्ठी में बंद करके एक मील और आगे तक जाइए फिर गोली को जेब में रख के घर लौट आइए इसी प्रक्रिया को शाम के वक्त भी दोहराने से दोगुना लाभ होता है चौथी विधि है कि खाना खाने से पहले जमीन पर एक दो इंच चौड़ा और दो इंच लंबा कागज का टुकड़ा रखिए फिर उससे दस फीट दूर खड़े होकर गोली को इस तरह उछालिए की गोली कागज पे जाके गिरे यदि गोली कागज के इस तरफ रह जाए तो उस दिन उपवास करिए यदि गोली कागज के उस पान निकल जाए तो सिर्फ एक प्लेट दलिया दल मात्री उस दिन खाइए और यदि सौभाग्य से गोली कागज पर जाकर ही रुक जाए तो चार बार ईश्वर का स्मरण करिए और गोली को फिर सौचालिए और तुम कह रहे हो कि सिंधियों में क्या खूबियां अरे खूबियां ही खूबियां ये गोली देख रहे दुनिया भर के चिकित्सा शास्त्री परेशान है कि कोई दवा खोजें आदमी का मोटापा कैसे कम हो और इनने कैसी गोली खोजी कि एक गोली सारी दुनिया का मोटापा कम कर दे एक खरीदला हो गोली घर भर के काम आए सुबह बाप साध रहा है फिर मां साध रही फिर बहन साध रही फिर चाचा चाची जो भी साधना हो सब साधे एक गोली काफी एक जन्म में साधो दो जन्म में साधो तीन जन्म में साधो एक गोली काफी इसको कहते हैं खोज कल झामन मिलने आए थे एकदम गमगीन सूरत सूरत पे बिल्कुल बारह बजे सिर झुकाए दाढ़ी मुझे बढ़ाए मैंने पूछा झामन क्या बात है साई तुम तो बिल्कुल ही बदल बदले नजर आ रहे हो क्या कोई मुसीबत का पहाड़ ऊपर आ गिर उन्होंने दार्शनिक अंदाज में कहा मुझे अकेले पर नहीं इस सारे देश पर मुसीबत आ पड़ी और अभी और आने वाली 1980 का यह वर्ष देश के लिए अत्यंत खतरनाक सिद्ध हुआ एक के बाद एक भारत माँ के सुपुत्र विदा होते जा रहे हैं दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है महापुरुषों की मृत्यु हो रही मैंने पूछा साई जरा विस्तार से करो तुम्हारा तात्पर्य क्या है उनकी आंखों में आंसू छलका है रूमाल से पहुंचते हुए दुखी स्वर में बोले यह उन्नीस का साल भूतपूर्व राष्ट्रपति भी गिरी को खा गया संजय गांधी विमान दुर्घटना में असम ग्रसित हुए फिर महान गायक मोहम्मद रफी का देहावसान हुआ और अभी दो दिन से मुझे भी कुछ सर्दी जुखाम महसूस होगा पता नहीं ईश्वर की क्या मर्जी देख रहे हो और तुम कहते हो कि सिंधियों में खूबी क्या अरे खूबियां ही खूबियां झामन की पत्नी एक दिन उनके ऑफिस पहुंच गई देखा कि ऑफिस की टाइपिस्ट लड़की साईं की गोद में बैठी और दोनों में खूब घुट के बातचीत चल रही जैसे ही पत्नी को देखा झट साईं ने उस लड़की को धक्का हट कम वक्त कहीं की कितनी बार कहा कि यदि दफ्तर में कुर्सियों की कमी तो इसका यह मतलब नहीं कि मेरी गोद में चढ़ चढ़ के बैठ चल उतर यह बदतमीजी मुझे जरा भी पसंद नहीं आती साई की भी बोली अच्छा तो यह बात है कि आपके ऑफिस में कुर्सियों की कमी ने कहा तुम ठीक कहते हो मगर यह तो बताओ तुम इस समय अनायास यहां कैसे आ गए जवाब मिला पहले तुम यह बताओ कि तुम अभी अभी क्या कर रहे थे शर्म नहीं आती तुम्हें जरा सोचो क्या सरकार तुम्हें इसी काम के लिए पैसे देती साई बोले अरे इसमें शर्म की भला कौन सी बात यह काम तो मैं मुफ्त में ही कर देता हूं तुम पूछ रहे हो कि आप सिंधियों का ऐसा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं क्या उनमें कोई खूबियां नहीं मिला राम असरानी खूबियां ही खूबियां हैं इतनी खूबियां हैं अगर तुम कहो तो मैं उड़ाता ही रहूं उनका मजाक मगर फिर दूसरे नाराज हो जाएंगे ये बड़े अद्भुत लोगों की जमात है अगर मैं कुछ दिन मारवाड़ियों को भूल जाता हूं फौरन मुझे कोई लिख देता है मारवाड़ी ही कोई लिख देता है कि क्या बात मारवाड़ियों को बिल्कुल भूल गए ये मसलों की जमात है सिखों को भूल जाता हूं कोई सरदार जी लिख देते हैं क्या बात है? सरदार विचित्र सिंह का क्या हुआ अहमक अहमदाबादी की कुछ दिन से चर्चा नहीं की प्रश्न आ गया कोई गुजराती सज्जन पूछ रहे हैं कि आप अहमक अहमदाबादी की बिल्कुल बात नहीं कर रहे उस दिन अमृतप्रिया ने प्रश्न पूछा था कि ये सत्यानंद ये सहजानंद ये सूत्रमुत्र की ही बात करते रहते एक सज्जन को बहुत गुस्सा आ गया उन्होंने लिखा कि ये सूत्र के साथ मुत्तर जोड़ दिया ये बात ठीक नहीं कारण उन्होंने जो बताया वो ये कि मुत्तर शब्द सुनकर मुझे मुत्तर जी भाई देसाई की याद आ गई अजीब मसलों की जमात है यहां यहां कोई रोते धोते धार्मिक लोग इकट्ठे नहीं हुए अब कोई गुजराती का है मुत्तर भाई देसाई अब वो तो बेचारे भूत प्रेत हो गए अब छोड़ो भी उनको जाने भी दो मगर मैं छोडूं भी तो छोड़ने नहीं देते मुझे भी याद आई थी कोई तो तुम्हें को याद आई थी अरे जब साफ सूत्र मूत्तर की बात हो रही तो कैसे मूत्तर जी भाई देसाई को कोई भूल सकता कम से कम मैं तो नहीं भूल सकता मगर मैं चुप्पी साथ गया संयम साथ गया हालांकि संयम में मेरा भरोसा नहीं है मगर कभी कभी साथ जाता हूं करे जाने भी दो भूत प्रेत हो चुके अब इनकी क्या चर्चा करना मगर कोई दुष्ट गुजराती छेड़ दिया बात अब असरानी खुद ही छेड़ दी मेलाराम तुम कब तक मेलाराम बने रहोगे अरे राम जी अब सन्यासी बनो अब बहुत हो चुका मेलाराम अब मैं तुमको शुद्ध राम बनाऊं क्या मेलाराम आजकल शुद्ध राम तो कहीं मिलते नहीं यहां कई आते कोई बुलाकी राम कोई मेला राम तरह तरह के राम आते राम जी तो बिल्कुल लापता ही हो गए तुम तो अब संन्यास ले लो मेला राम शुद्ध राम का तुम्हें नाम दूंगा अब असली में साई होने का समय आ गया है और सब सिंधी छिपे हुए साई हैं उघाड़ना है बस जरा चादर ओढ़े बैठे हैं चादर सरकाई की साई प्रकट हुए खूबियां तो बहुत हैं और तुम कहो तो फिर उनकी चर्चा जारी रखी जाए जैसी तुम्हारी मर्जी कल लिख के भेज देना आज इतना है